शिव पुराण उमा संहिता प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करे और न किसी तरह उसे फेंके ही कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिकों को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता वह समृद्ध का भागी होता है महामुने जो देवताओं पितरों ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है अन्न और जल का दान शुद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र शाखा स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए अन्न साक्षात ब्रह्मा है अन्न साक्षात विष्णु और शिव है इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है अन्न जल घोड़ा गौ वस्त्र सैया, छत्र और आसन इन आठ वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है इसलिए सबको दान करना चाहिए महामुने जो इस प्रसंग को सुनता अथवा अच्छा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अच्छा अन्न प्राप्त होता है सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी जल दान सबसे श्रेष्ठ है वह सब दानों में सदा उत्तम है क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है पानीयदानम परम दाना उत्तम तदा सर्वेश जीवपुंजा तर्पणं जीवन स्मृतम इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान पौसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए जलाशय का निर्माण इस इस्लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है यह सत्य है सत्य है इसमें संशय नहीं है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआँ बावड़ी और तालाब बनवाए कुएँ में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर देता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है जिसके तलाब में शरतकाल तक जल ठहरता है उसे सहस्त्र गोदाम का फल मिलता है इसमें संशय नहीं है जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है वह बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्मकाल तक पानी बना रहता है उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है मुनिवर व्यास जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उनका वर्णन सुनो जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को उतार देता है इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए अतीता नगता पितृवंशास्त तारे कांतारे वृक्षरोपी रोपी यह तस्मा वृक्षास्तरोपेत ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं इसमें संशय नहीं है वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है पोखरा खुदना खुदवाने वाला वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है वह तथा दूसरे दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते सत्य ही पर है सत्य ही परम तप है सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है सत्य ही परम पद है सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है तप यज्ञ पुण्य देवता ऋषि और पितरों का पूजन जल और विद्या ये सब सत्य पर ही अवलंबित हैं। सबका आधार सत्य ही है सत्य ही यज्ञ तप दान मंत्र सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है, है, है, है, है है। भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही ही ही ही से से से से वायु चलती सूर्य तपता है। सत्य से ही आग जलाती और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं है एक सहस्र अश्वेध और लाखों यज्ञ एक ओर तराजू पर रखे जाए और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पड़ला भारी होगा देवता पितर मनुष्य नाग राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं सत्य को ध परम धर्म कहा गया है सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए सत्य बेव सत्यमेव पर तप सत्यमेव परो युत सत्य सुप्ते सुजागर्ति सत्य परम पदम सत्य ना धिता पृथ्वी सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् तपो प्रतिष्ठ तपोय पुण्य देवर्ष पितृपूजने आपो विद्या सर्वे सर्व सत्य प्रति सत्यपोद मंत्रा दिवी सरस्वती ब्रह्मचर्य तथा सत्य ओंकार सत्यमें वायरभ्येति सत्यन वाय। तपते रि सत्यनार्जती स्वर्ग सत्यन ठति पालन सर्वेदा थर्वतीर्थवगा सत्यन वहते लोके धर्मार् संशय अस्वेधसहस्रम चत्यम चुयाशत सत्यमे विशिष्यते सत्यन देवा पानवो रगराक्षसा प्रीय सत्य लोकाश्च सुचरा सत्यहुोरम धरम सत्यहू परम पदम सत्यो पर ब्रह्म तस्मा सत्य सदा वेत् hmm?